दसमुख देखि शिरन कैबाढ़ी बिसरा मरल भैरिस गाढ़ी गरज मूढ़ महाअभिमानी वय दसु सरासनता समर भूमि दस कंधर को प्यो बरसान रघुपति रथ रो पंड जनु, जनु निहार महुदिन कर दुरे सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और दसों धनुषों को तान कर दौड़ा रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो हाहाकार सूरन जब के तब प्रभु को पिकारिहा र निवार पुके सिर काटे ते दिश विदिश गगन मही पाटी काटे सिर नभ मार धा बही जय जय जय धुनि करी उपजा जय जय जय धुनि करी भय उपजा बहन कह लक्ष्मी मन सुग्रीम कपिशा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 लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहा हैं? कौशल रघुवीर कहा हैं? कहु राम कही सिर निकर धाये देखी मर कट भज चले संधान धनु रघुबंश मन हसी सिर बेधे भले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 बाणों से उन सिरों को भली बेंध डाला, हाथों में मुंडों की मालाएँ लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड के झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो दश कंठ क्रुद्ध होते चले विभीषण सन्मुख मान काल कर फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो आवत देख शि घोरा प्रणत तारति भंजनपन मोराम मेला राम सेला लागी कछु तुर्तषण प्रभु बिकल देख विभीषण प्रभु श्रम पायो गह कर गदा क्रोध हुई थायो अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार करके मेरा प्राण शरणागत के दुख का नाश करना है मेरा प्राण शरणागत के दुख का नाश करना है श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सहली शक्ति लगने से उन्हें कुछ मुरछा हो गई प्रभु ने तो यह लीला की पर देवताओं को व्याकुलता हुई प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देख षण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े रे रे मंद को कुभाग्य नर मुनि नाग बिरु सागर शिव कह शेष चढ़ाए एक एक के कोटिन पाए कारण खल सब लगी बाचो अब तब से नाचो राम बिमुख और बोला अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाए इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है अरे मूर्ख तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी गदा प्रहार कठोर लागत मही पर्यो।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 उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगा वह अपने को फिर संभालकर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्लयुद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते उमा विभीषण रावण सन्मुख चितव सोयीर काल जो श्री रघुबीर प्रभाव शिवजी कहते हैं हे उमा दिभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था परंतु अब वही काल के समान उससे भीड़ रहा है यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है